दोस्तों, आज तारीख है 8 दिसंबर 2013 रविवार। ये वीडियो है हम जो सीएमएस कैंपेन चला रहे हैं, जो सिटिजन्स को हम बोल रहे हैं कि समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन लाने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप एमपीएमएलए कॉरपोरेटर को सीएमएस से आर्डर भेजना शुरू करो। कौन से आर्डर? どういうことですか何をしてるのか何をしてるのか何をしてるのか何をしてるのか何をしてるのか何をしてるのか BJPO、BJ CongressO、AMADMI partyO、UNKOVOLTENKIBYSSMENESSAPTAKAVIKOY k a m h u a ん AUNKE p a r t y o k e n e t a o n e b u う k e y v o l i n t i e r k o BEJAKI, SMSBEDNA BAKWASE,EIRBINKEJRIVAL,EIRBIN b a i n g r a t e f u n k e partyKE KAREKER t h a b ये गुजरात समाचार है 29 नवंबर 2013 फ्राइडे इस गुजरात समाचार की सिटी एडिशन है अहमदाबाद एडिशन उसमें अहमदाबाद सी, सिटी ये यंगस्टर्स के लिए है उसमें एक आर्टिकल छपा है उसका हेडलाइन है साहेब साहेब तमे आपेला वचन नुकम शरू था यू न थी शरू करो अर्थात कि आपने जो प्रॉमिस दिया था वो काम अभी हुआ नहीं है वो काम शुरू कीजिए इसमें लिखा है शहर के यंगस्टर्स एमपीएमएले को मिनिस्टर को एसएमएस भेजकर उनकी खबर ले रहे हैं खबर ले रहे हैं उनको लताड़ रहे हैं अब ये आर्टिकल में मैं जब एडवरटाइज़ करता हूँ तो वो ऑफिशियली पेड़ एडवरटाइज 私はホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホンントにントにホントにホントにホントにントにントにホントにホトにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントにホンントにホントにホントにホン どういうことですか यहाँ पे उसका थोड़ा थोड़ा सा स्टेटमेंट ये है कि गुजरात विजन सभा ने वेबसाइट पर थी तमें धारा सभ्यों ने ऐसा मोबाइल नंबर ले लो ना दूरा कामु माटे धारा सभ्यों में एसएमएस थी ऑर्डर मोकलो और ऑर्डर में अपना वोटर ही लिखना ये हसन भाई का पोस्ट और स्टेटमेंट दो में है तो इसके बारे में आ パレトメネアカ advertisement デカ、ドシリー、オクトバ、ジョー、アブネグジュラー、サマー、チャーメディア、タケ、ナグリコーブナ、ジョフォルジェ、バンダー、ヤニ、c o n s t i t u t i o n a のジョデューティー、ウスコ、ニバニシャイエ、キ、アブネジョ、MPML、ウスコ、SMS、セオダ、ベナシャイエ、トウスメ、フィルメネトダ、メリタラプセ、エク、パンプレット、サファイエ、ウスメリカイキ、オー、 पीछे उसमें मैंने जो लोगे तो एमपी के मोबाइल नंबर नाम और मोबाइल नंबर दोनों रखे हैं तो उससे क्या、है? ये मैंने ये मैंने पैनलेट छपवाया था जिसमें आगे उसका विवरण दिया है कि एसएमएस जो कैसे करना है और पीछे एमपी के जो गुजरात के एमपी है उसके मोबाइल नंबर रखे ジャブメン・ナムダ、グムネガーとメロコマペ・パタ・シャーキー、エク・デム・バナーレ、ウィア・デム・バナーレ、トウスメ、サタガウキ、ジャミン・ジャネ・ヴァリエフィルメネ、ジョー・ラウバイガー、アドバイガー、アドバイガー、トウセ、トレ、プレナ、ミリトウ、ワセメ、エフェッジ、エフェッジ、エフェッジ、エフェッジ、ナムダ、フィルマジャケメネ、ガウォー・ボーラ、キアップ、エスメス、セ、オーダー、ウィッ と、あくかかん 95% は、あくかかん、あくかかん、あくかかん、あくかかん、あくかかん、あくかかん、あくかかかん、あかかかかかかかかん、あくかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか तो उसका SMS भी मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ MP का reply आया है, बताइए। और इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ कि नुतन वर्षा बीनंदन काढ़ा नहीं लगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ चिंता बिल्कुल नहीं करिए और नीचे नाम लिखा है रामसिंह राठवा जो छोटा उदयपुर के एमपी है उन्होंने एसएमएस से फिर रिप्लाई भी दिया जिन्होंने एसएमएस से ऑर्डर भेजा इन सबको और दूसरा है कि जो राणीप गांव है अहमदाबाद में राणीप एरिया है वहाँ के एक र स्थानीके सुशील भाई जयसवाल, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये एसएमएस के एसएमएस से ऑर्डर भेजने के बारे में बातचीत हुई, तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने भी ये शुरू किया और उनके एरिया में से 200-300 एसएमएस कॉर्पोरेटर को भिजवाए, तो उन्होंने एसएमएस से ये लिखा कि श्री कॉर्� ये जो रास्ता है तीन महीने से बना नहीं है जिससे हमको प्रॉब्लम होती है इसको तुरंत के तुरंत शुरू बनाइए नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे और आपकी पार्टी को भी वोट नहीं देंगे तो कॉर्पोरेटर की अकल ठिकाने आ गई और उसने पंद्रह दिन में जो रोड है वो बनाकर दे दिया धन्यवाद ये पूरे 私たちの世界に行くことはありません。私たちの SMS のサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちのサイトを見てみると、私たちてみると、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 और इसी तरह से जो कुछ 40 हजार लोगों की 40 गांवों में 70 हजार लोगों की जमीन जा रही थी काड़ा में वहाँ के दो-तीन हजार लोगों ने और शायद ज़्यादा लोगों ने एसएमएस से ऑर्डर भेजा कि ये प्रोजेक्ट कैंसल करो तो कम से कम वो प्रोजेक्ट अभी रुक गया है कैंसल नहीं है और इसमें मैं आपको बताऊ� वहाँ के लोगों को कहा कि देखो अभी एमएलए को ऑर्डर ये देना है कि तुम्हारा जो एसएमएस जा रहा है वो एमएलए के वेबसाइट पे आना चाहिए प्रोजेक्ट रुकना चाहिए प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए वो इश्यू नहीं है गुजरात के लोगों ने जो एसएमएस भेजा वो एमपी के वेबसाइट पे आना चाहिए एमएलए के वेब कि कितने लोगों ने ये hash code भेजाया, जैसे कि मानलो आपको right to recall PM चाहिए, तो आपने भेजा hash rtrpm, तो website पर आएगा कि hash rtrpm वाला SMS इतने लाख लोगों ने भेजाया, इतने करोड लोगों ने भेजाया, और आपको right to recall PM नहीं चाहिए, तो आप hash code भेजो, hash rtrpm.no, यानि कि right to と、いつもとても大きいです。SMS の時に、ロゴが出たら、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時に、あまりの時あまりの時に、あまりの時に、 जब इलेक्शन आएगा तो आपको किसी न किसी को तो वोट देना ही है कांग्रेस वन को वोट नहीं दोगे तो कांग्रेस टू को दोगे कांग्रेस टू को नहीं दोगे तो कांग्रेस थ्री को दोगे पर उसे कोई काम नहीं होने वाला एक पांच हजार साल या तो सत्तर साल पुरानी समस्या है कि जो नए चुन के आते हैं जो सौ लोग नए चुन के तो Right to Recall ये SMS campaign से आ सकता है कि यदि देश में करोडो नागरिक अपने-अपने MP को SMS से order भेदते हैं कि Right to Recall का कानून गैजेट में छापो तो Right to Recall का कानून आ जाएगा अब देश में हजार समस्या हैं तो क्या लोगों को हजार SMS भेदनी की जरोज पड़े पड़ेगी नहीं पड़ では、このような緩い問題を解決することができます。